गीता तत्व चिंतन पांडवों के शंखनाद की प्रतिक्रिया यहां पांडवों के शंख के नाम देकर विशेषता स्थापित कर दी कौरव पक्ष के किसी भी शंख का नाम नामोल्लेख नहीं है फिर पांडवों की ओर के शंखों के नाम पांडवों की विजय ही सूचित करते हैं पांडवों के अन्य सेना नायकों द्वारा शंखनाद काश्यश्च परमेश शिखंडी च धृष्टदुमनो विराटश्च सात्यकी पराजितः द्रुपदो द्रौपदेस्त सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस् महाबा सूथक पृथक संजय धृष्टा से कहते हैं हे पृथ्वीनाथ महाधनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टुम्न और विराट अजय सात्यकी द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाभाभु सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए वैसे शिकंडी कोई ऐसा वीर नहीं था कि उसे महारथी की पदवी दी जाती पर चूँकि भिष पितामह का युद्ध में पतन उसी के हाथों से होना है इसलिए यह विशेषण उसके लिए लगा दिया गया सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानी ब्रजार्यत नभश्च पृथ्वी तय तुम व्यनुनादेन वह घोर आवाज धरती और आकाश को दहलाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी ऊपर तेरहवें श्लोक में कहा गया है कि कौरवों ने युद्ध के जो बाजे बजाए उन सब का सम्मिलित स्वर तुमुल हुआ यहाँ पर यह बताया कि पांडवों द्वारा किया गया शब्द भी तुमुल हुआ पर दोनों में एक अंतर है पहले यह नहीं बताया गया कि कौरवों के तुमुल शब्द की पांडवों पर कोई प्रतिक्रिया हुई जबकि यहाँ यह बताया जा रहा है कि पांडवों के तुमुल शब्द ने कौरव दल के लोगों का हृदय विदीर्ण कर दिया यह भी मानव पांडवों की विजय की सूचना है वैसे कौरवों की सेना पांडवों की सेना से एक तिहाई अधिक थी तथापि उस पर ऐसी प्रतिक्रिया का होना उसकी पराजय का ही सूचक है यह भी कहा जा सकता है कि कौरवों का पक्ष अन्याय का पक्ष था इसलिए उनके हृदयों का कांप जाना अस्वाभाविक नहीं है अपराधी हृदय ऐसा ही डरा करता है पांडवगण सत्य और न्याय के लिए युद्ध कर रहे थे और जहां सत्य और न्याय है वहां निर्भीकता है फिर यह भी संभव है कि कौरवों ने यह कल्पना न की हो कि पांडव तेरह वर्षों तक निर्वासित रहने के बावजूद इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर लेंगे कौरवों ने जान तो लिया था कि पांडवों ने सात अब्छौड़ी सेना खड़ी कर ली है पर उन्हें इसकी विशालता का बोध नहीं था तब पांडव पक्ष ने कौरवों की चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध का बिगुल बजाया और इस बोध ने उन्हें भयभीत कर उनका हृदय विदीर्ण कर दिया